माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जयराम बाटी एक बार आश्विन के महीने में दुर्गा पूजा की सप्तमी के दिन दो युवक भक्त श्री माँ के पास जयराम बाटी में उपस्थित हुए अष्टमी के दिन उन्होंने कमल फूल एकत्रित करके माँ के चरणों में अंजलि थी उसके बाद एक ने कहा माँ मुझे सन्यास दो दूसरे ने भी हाँ मैं ही मिलाई माँ ने ज़रा अस्वाभाविक दृष्टि से हंसकर कहा सब होगा बेटे इतने चिंता क्यों भक्त ने फिर जीत करके कहा पर सन्यास देना ही होगा माँ हम लोगों को गेरुआ दे दो इस बार माँ ने कुछ गंभीर भाव से ही कहा गेरुआ से क्या होगा बेटे गेरुआ में क्या रखा है तुम लोगों ने विवाह तो किया नहीं है संन्यासी तो हो ही और जो जो आवश्यकता होगी वह क्रमशः पूरी हो जाएगी भक्त ने फिर कहा माँ मेरी इच्छा होती है कि जनेऊ कपड़े आदि सब फेंक कर त्रैलंग स्वामी के समान सदा भगवत चिंतन में मग्न होकर रहूँ माँ ने हंसकर कहा होगा बेटे होगा इस बार भक्त जरा अस्थिर हो कहने लगा तो माँ मैं फेंक देता हूँ जनेऊ कपड़े सब फेंक देता हूँ इतना कहकर वह कार्य रूप में उसे परिणित करने जा ही रहा था कि माँ कुछ उद्विग्न होकर बोली रहने दो रहने दो समय होने पर सब आप ही खिसक जाएगा फिर भी उसकी जिद्द का अंत न था कहता था माँ ठाकुर के पागलपन की एक बूंद मुझे दे दो मुझे पागल बना दो फिर कहता माँ भक्ति वक्ति कुछ भी देती नहीं हो क्या ठाकुर का दर्शन नहीं कराओगे माँ ने कहा होगा बेटे सब होगा फिर दोनों प्रणाम कर बाहर चले गए दोपहर में सभी प्रसाद पा रहे थे खीर खाकर भक्त बोल उठा यह कैसी खीर बनाई है कुछ भी अच्छी नहीं हुई माँ ने हंसकर कहा क्या करूँ बेटे यह तो वैसा दूध मिलता नहीं केदार की माँ पास थी बोली ठीक है बेटा तुम सब बेटे लोग तो हो सब सामान ले आना माँ अच्छी तरह से खिलाएंगी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 वह उनके दर्शनों को नहीं जाएगा माँ की कृपा से उसे सात बार स्वप्न में दर्शन हुए इसलिए वह इस बार आया है शाम को विदा लेने से पूर्व उसने माँ को प्रणाम करके कहा माँ तो मैं चलूँ क्या और कुछ आवश्यक है माँ हाँ बेटा अवश्य है दीक्षा लेकर ही जाओ भक्त वह तो बाग बाजार में हो जाएगी माँ नहीं बेटा वह हो ही जाए आज ही हो जाए भक्त पर प्रसाद जो पा लिया है माँ उससे दोष नहीं होगा उसके बाद दीक्षा लेकर वह विदा हुआ जयराम बाटी से घर लौटने पर पूर्वोक्त बंगले पूर्वोक्त पगले भक्त के मनोभाव में क्रमशः बहुत उग्रता आ गई ठाकुर के दर्शन के लिए वह व्यग्र हो उठा श्री माँ इच्छा मात्र से ही ठाकुर का दर्शन करा दे सकती है पर करा नहीं रही है यह सोचकर उसके मन में बड़ा मान जग गया अत्यंत खीन हो वह फिर से जयराम बाटी आया और माँ से बोला माँ ठाकुर का दर्शन कराओगी या नहीं माँ ने स्नेह भरे स्वर में कहा होगा बेटा इतना चंचल क्यों होते हो किंतु उसे और सहीन नहीं हुआ गुस्से में भर कर बोला केवल बहाना बनाती हो यह लो तुम्हारी जब की माला मुझे और कुछ नहीं चाहिए यह कहकर उसने जब की माला माँ की ओर फेंक दी